देवी भागवत तीसरा स्कंध इस प्रकार द्विजर उतथ्य के मन में रात दिन चिंता की तरंगे उठती रहती थी गंगा के तट पर पवित्र भूमि में एक छोटी सी कुटिया थी उसी में वे समय व्यतीत कर रहे थे उतथ्य का आश्रम बिल्कुल निर्जन वन में था विरक्त होकर काल छेप करते हुए वे चुपचाप वहीं बैठे रहते थे जो उस पुण्य सलीला गंगा के तट पर चौदह वर्ष व्यतीत हो गए न कोई आराधना की न जप किया और न किसी मंत्र की जानकारी प्राप्त की उस वन में रहकर उतथ्य ने केवल समय ही व्यतीत किया पर उतथ्य मुनि सत्य बोलने का व्रत पालन करते हैं यह बात सब लोग जान गए सारी जनता में उनका यश फैल गया कि वे सत्य व्रत हैं कभी भी इनके मुख से मिथ्या वाणी नहीं निकलती एक समय की बात है एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए वहाँ आ पहुँचा उसके हाथ में धनुष बाण थे उस घोर वन में शिकार करते समय यमराज के समान वह भयंकर जान पड़ता उसकी सकल सूरत बड़ी डरावनी थी हिंसा वृत्ति में वह बड़ा ही निपुण था उस धनुषधारी किरात के वाण से एक स्वर बिध गया था अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ वह स्वर बड़ी शीघ्रता से कुत्य मुनि के पास पहुँचा जब आश्रम में आया तब उस सूअर का शरीर थरथर थर रहा था उसकी देह रुधिर से लथपथ हो गई थी दया का वह महान पात्र हो गया था उस दिन दिनहीन पशु पर उतथ्य मुनि की दृष्टि पड़ गई रुधिर से भींगे शरीर वाला वह वा सूअर मुनि के सामने से ही दौड़ा जा रहा था अभी तुरंत उसे चोट लगी थी दया के उद्रेक से उतथ्य मुनि काँप उठे फिर तो उनके मुख से सारस्वत बीज ऐंग का उच्चारण हो गया पहले इस मंत्र को न कभी जाना था और न सुना ही था किसी अदृष्ट की प्रेरणा से मुख में आ गया वे महात्मा उतथ्य तो नितान्त अज्ञानी थे उन्हें सारस्वत बीज मंत्र का क्या पता किंतु शोक में पड़ जाने पर उनके मुख से यह उच्चारण हो गया इधर व आश्रम में जाकर एक सघन झाड़ी में छिप गया वह किसी के पहुँचने का मार्ग नहीं था अब उसे मन में शांति मिली किंतु बाढ़ से विदा होने के कारण उसका शरीर काँप रहा था इसके बाद तुरंत वह निषाद राज शिकारी कान तक बाढ़ बाण, बाण खींचे हुए धनुष हाथ में ले उतथ्य मुनि के सामने आ पहुँचा उसका शरीर बड़ा ही भयंकर था शिकार खेलते समय जान पड़ता था मानो स्वयं काल ही है उस व्यास ने देखा अद्वितीय सत्यवादी नाम से विख्यात उतथ्य मुनि कुश के आसन पर बैठे हैं उसने सामने खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा द्विजर स्वर कहाँ गया मैं जानता हूँ आप प्रसिद्ध सत्यवादी हैं अतः अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से विंधा हुआ वह स्वर कहाँ है मेरा सारा परिवार भूख से छटपटा रहा है मैं उस परिवार की क्षुधा शांत करने की इच्छा से ही आया हूँ द्विजर ब्रह्मा ने मेरे लिए यही वृत्ति बनाई है दूसरा कोई रोजगार नहीं है मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ अच्छे अथवा बुरे किसी भी उपाय से कुटुब का भरण पोषण करना तो अनिवार्य ही है ब्राह्मण देवता आप सत्यव्रती हैं सच्ची बात बतला दें इस समय मेरे बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं बाण से मारा हुआ वह सुर कहाँ गया है पूछता हूँ शीघ्र कहिए